शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता इसके पश्चात भस्म धारण तथा तो त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूर्य ने फिर कहा महर्षियों इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्मा बताया यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है अतः अच्छा तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए मुनिवरों ललाट आदि सभी निर्देश स्थानों में जो भस्म से तीन तिरछी रेखाएँ बनाई जाती है उन्ही को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है भवों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भवों का अंत है उतना बड़ा त्रिपुंड लाल ललाट में धारण करना चाहिए मध्यमा और अनामिका अंगुली से दो रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है अथवा बीच की तीन अंगुलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्तिभाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के नौ नौ देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं मैं उनका परिचय देता हूँ सावधान होकर सुनो मुनिवरों प्रणों का प्रथम अक्षर अकार गार्पत्य अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेद क्रियाशक्ति प्रातः सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के नौदेवता हैं यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेने चाहिए प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणाग्नि आकाश सत्वगुण जजुर्वेद मध्य दिन संवन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के देवता है प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आहवनी अग्नि परमात्मा तमोगुण दिलोक ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीय तो सवन तथा तो शिव ये तीसरी रेखा के नव देवता हैं इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्तिभाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुण्य धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है मुनीश्वरों ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ भक्तिपूर्वक सुनो बत्तीस सोलह आठ अथवा पाँच स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें मस्तक लाड दोनों कान दोनों नेत्र दोनों नाचिका मुख कंठ दोनों हाथों दोनों कोहनी दोनों कलाई हृदय दोनों पार्श्वभाग नाभि दोनों अंडकोष दोनों उरू दोनों गुल्फ दोनों घुटने दोनों पिंडली और दोनों पैर ये बत्तीस उत्तम स्थान है इनमें क्रमशः अग्नि जल पृथ्वी वायु दस दिप प्रेस दिग्प्रदेश दस दिगाल तथा तो आठ वसुओं का निवास है धर ध्रुव सोम आप अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास ये आठ वसु कहे गए हैं इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें